महाभारत स्त्री पर्व दशमो दसमोध्याय स्त्रियों और प्रजा के लोगों के सहित राजा धृतराष्ट्र का रणभूमि में जाने के लिए नगर से बाहर निकलना वैसा तो पुरुष युद्धताम जान मृत्युक् पुनर्वचनम अब्रवी वन कहते हैं राजन विदुर की यह बात सुनकर पुरुषेष राजा धृतराष्ट्र ने रथ ज्योतने की आज्ञा देकर पुनः इस प्रकार कहा कह यीघ्रनय गांधारी सर्वास्रत वधम ती योषितः भित्राठ बोले गांधारी को तथा भरतवंशी अन्य सभीयों को शीघ्र ले आओ तथा वधु कुंती को साथ लेकर वहां जो दूसरी स्त्रियां हो उन्हें भी बुला लो एव मुक्त धर्म आत्मा विधुर धर्म विम तो ज्ञानो ज्ञान बेवान्व्यत परम धर्मज्ञ विदुर जी से ऐसा कहकर शोक से जिनकी ज्ञान शक्ति नष्ट थी हो गई थी वे धर्मात्मा राजा धृतराष्ट्र रथ पर सवार हुए गांधारी राजा सह श्रीभि रूपा द्रवत गांधारी पुत्र शोक से पीड़ित हो रही थी पति की आज्ञा पाकर वे कुंती तथा अन्य स्त्रियों के साथ जहाँ राजा धृतराष्ट्र थे वहां आई साम साजानम भृतम शोक समन्वता अहमंत्रोज मेयु स्म भिसम वहां राजा के पास पहुंचकर अत्यंत शोक में डूबे ही वे सारी स्त्रियां एक दूसरे को पुकार पुकार कर परस्पर गले से लग गई और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी अक्षार तरह स्वयं अश्रुक समारोप्य तथो सौ निर्ज पुरा विदुर्ज ने उन सब स्त्रियों को आश्वासन दिया वे भी उनसे अधिक आर्त हो गए थे आंसुओं से से गदगद हुई उन रथ पर चढ़ाकर वे नगर से बाहर निकले कुमारम पुरम सर्वम अभवर्षित तदनंतर कौरवों के सभी घरों में बड़ा भारी आर्तनाद होने लगा बूढ़ों से लेकर बच्चों तक सारा नगर शोक से व्याकुल हो उठा। जिन स्त्रियों को पहले कभी देवताओं ने भी नहीं देखा था उन्ही को उस समय पतियों के मारे जाने पर साधारण लोग देख रहे थे प्रकृत के शांशुषण um <laughs> एक वस्त्र धरा वे पर अपने सुंदर बिखराए सारे आभूषण उतारकर एक ही वस्त्र धारण की अनाथ की भांति ओर जा रही थी। गुहाभ्यु शैलान्यो तपा कौरवों के घर श्वेत पर्वत के समान जान पड़ते थे उनसे जब वे स्त्रियॉँ बाहर निकली। उस जिनका मारा गया हो पर्वतों की गुफा से निकली हुई उन चितकबरी के समान दिखाई देने लगी राजन राजभवन के विशाल आंगन में एकत्र हुए उन किशोरी स्त्रियों के अनेक समुदाय शोक से पीड़ित होकर रणभूमि की ओर उसी प्रकार चले जैसे बछेड़िया पुत्रान भ्रातृ पितृनपे दर्शय तीवता संचय एक दूसरे के हाथ पकड़कर पुत्रों भाइयों और पिताओं के नाम ले लेकर रोते हुए वे कुरु कुल की दारियां प्रणय काल में लोग संहार का दृश्य दिखाती हुई सोसी जान पड़ती थी शोक से उनकी ज्ञान शक्ति लुप्त सी हो गई थी वे रोते और विलाप करती हुई इधर उधर दौड़ रही थी उन्हें कोई कर्तव्य नहीं सूझ रहा था वीड़ा जगमुहरा जाकेम ता एक वस्त्र निर्लजा भवन जो पहले सखियों के सामने आने में भी लजाती थी, ही उस दिन लाज छोड़कर एक वस्त्र धारण किए अपने सासुओं के सामने उपस्थित हो गई थी ताह परस्परम सुख में शो शो के बोला राज परस्परम राजन जो नारियां छोटे से छोटे शोक में भी एक दूसरे के पास जाकर आश्वासन दिया करती थी वे ही शोक से व्याकुल हो परस्पर दृष्टिपात मात्र कर रही थी ताभी प्रवृतो राज सहस्र सह निर्यन तूर्णमाोधन तो प्रति उन रोती हुई सहस्रों स्त्रियों के घिरे हुए दुखी राजा धृतराष्ट्र नगर से युद्धस्थल में जाने के लिए तुरंत निकल शिल्पिन वैशा सर्व कर्मोपजीवि पार्थिव पुरस्कृत निर्जयो नगरा बही कारीगर व्यापारी वैश्य तथा सब प्रकार के कर्मों से जीवन निर्वाह करने वाले लोग राजा को आगे करके नगर से बाहर निकले कौरवों का संहार हो जाने पर आर्तभाव से रोती और विलुप्ती हुई उन नारियों का महान आर्तनाद संपूर्ण लोगों को व्यथित करता हुआ प्रकट होने लगा युगांत काले संाप्ते भूतानाम दहता अभाव प्रलय काल आने पर दग्ध होते हुए प्राणियों के चीखने चिल्लाने के समान उन स्त्रियों के रोने का वह महान शब्द गूंज रहा था सब प्राणी ऐसा समझने लगे कि यह संहार काल आ पहुंचा है प्राकोसंत महाराज महाराज कुरुकुल का हो जाने से अत्यंत चित्त हुए जो राजवंश के साथ पूर्ण अनुराग रखते थे जोर जोर जो से रोने लगे इस श्री महाभारत स्त्री परवड़ी जल प्रदानिकवड़ी धित्राष्ट्र निर्गमणी दसमोध्या काशी महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानिक पर्व में धृतराष्ट्र का नगर से निकलना निकलना विषय दसवां अध्याय पूरा हुआ